पूजा दुआ है जो दिल्ली डार्लिंग के विनर हैं और काफी अलग अलग प्रोग्राम्स करते रहते हैं और ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते रहते हैं ह्यूमन राइट्स संस्थान से भी जुड़ी हुई हैं तो काफी सोशल वर्क भी उन्होंने किया है और हाल ही में दिल्ली डार्लिंग का जो रियलिटी शो रहा उसके वजह से काफी नई जो है पहचान इनको मिल रही है तो आप सभी की तरफ से मैं पूजा दुआ का आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ

thank you so much ramesh ji for inviting me and it's really a honor to be a part of this wonderful and beautiful radium adhuvan <laughs> uh, thank you pooja ji bahut bahut swagat hai aur main chaahunga ki aap apne bare mein bataiye shuruaat mein hamare sabhi listeners jo sun rahe hain unke liye aapki aawaz mm -hmm. nahi hai to main chaahunga ki aap thoda sa apne bare mein apne family ke bare mein bataiye hello everyone main hu pooja dhua jee tv reality show

दिल्ली डार्लिंग्स पे और मुझे जी चैनल ने स्वैक वाली टाइटल भी दिया एक्चुअली मैं बचपन से बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस थी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना था और पंद्रह साल मैंने बिल्कुल प्योर होममेकर की बस कुकिंग क्लीनिंग, बच्चे और मेरा घर ऐसी लाइफ मैंने की हाँ, है <laughs> लेकिन मुझे लगता था कि बहुत कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ से मुझे कुछ और करना है मुझे और भी बहुत कुछ करना है

मैं बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती थी दी, दी, दी। तो आ, जी जी। तो इसीलिए मैंने चैरिटी क्लब ज्वाइन किए, एन जी के साथ मैंने काम करना शुरू करा 2005 में। हम्म हम्म। और होम, ब्लाइंड में जाने लगी फ्रिक्वेंटली और मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा उनके लिए काम करके हम्म टू थाउजेंड सेवेंटीन में एक विमेन एम्पावरमेंट का शो था मिस इज ऑफ इंडिया जयपुर में वो हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया

Oh. वहाँ मुझे फर्स्ट ऑनर ऑनरऑफ का टाइटल मिला क्या बात वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था उसके बाद मैं फैशन ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड में आ गई एक मुझे आइडेंटिटी मिली अपनी क्राउन मिला तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपना क्राउन बस सबके बेटरमेंट के लिए जो भी नीडी लोग हैं सोसाइटी जिनको मेरी जरूरत है उनके लिए यूज करूँगी

और उसके बाद आई डिनी चैरिटी रैम्पॉक्स फॉर थैलीसिया अवेयरनेस फॉर कैंसर अवेयरनेस फॉर एसिड अटेक सरवाइवर फॉर ब्लमेंजर्स ऐसे बस मेरी करनी चलती चली गई और मुझे बहुत ही इसमें अच्छा लगने लगा कि एक मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ सोसाइटी के लिए कुछ हेल्प कर रही हैं उसके बाद मैंने दो शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं।

और बहुत कुछ करा है फैशन डिजाइनर मेकअप आर्टिस्ट ज्वेलरी डिजाइनर हैं <laughs> बस ऐसे मेरी जर्नी चलती चली गई चलती चली गई अच्छा आपके अभी परिवार में कौन कौन है

मेरे दो बच्ची हैं मेरा बेटे ने बीबीए कर लिया है और मेरी बेटी अभी मास्टर्स कर रही है और मैं एकदम ही आई यूज्ड एक्चुअली वेरी शायर इंट्रोवर्ट पर्सन मैं सीरियसली में अपने आप को ग्रूम करा अपने आप को चेंज करा और फोर्टी की एज में जबकि मोस्टली जनरली लेडीज सोचती हैं गिव अप कर देती है चलो ठीक है जो होना था लाइफ जैसी है वैसी चलती चली, चली जाए ठीक है

बस एक तरह से समझौता कर लेती अपनी लाइफ हाँ लेकिन मैंने चालीस की उम्र में आके रैंप पे मैंने कदम रखा और मैंने फॉर्म के शो में पार्टिसिपेट किया और अपनी लाइफ बैक टू फैशन वर्ल्ड बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. <laughs> तो मैं तो सभी को एक कहती हूँ कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती आपके मन में इच्छा होनी चाहिए करने की वो कहते है ना वेयर इज एविल देयर

सही बात अपने आप रास्ते बन जाते हैं इच्छा होनी चाहिए करने की बिल्कुल पूजा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ आज जैसे

महिला दिवस है विशेष वुमेन्स डे भी है और काफी सेलिब्रेशन भी हो रहा है इक्वैलिटी के बारे में आ, इंटरनेट पे काफी फोटोज भी आए हुए हैं इक्वेलिटी साइन का और उसमें मेल फीमेल दोनों ही उसी साइन को फोटोग्राफ के रूप में सभी को एक मैसेज देने का कोशिश किया है शॉर्ट मैसेज की पुरुष और स्त्री दोनों एक समान होकर काम कर सकते हैं दोनों में कोई भेद नहीं है दोनों हर वो चीज कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए

तो इसी सिलसिले में मैं चाहूँगा कि आपका भी बहुत बहुत अच्छा लगा बातें सुनकर कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन पावर है वो जैसे आपने कहा कि 40 के एज के बाद या फिर बच्चे होने के बाद या फैमिली का जो एक ज़िम्मेदारी आ जाता है होम मिनिस्टर तो सभी महिलाएं बन जाती हैं

लेकिन साथ साथ में वर्ल्ड के साथ जुड़ नहीं पाती या जो करंट सिनारो है जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं उसके साथ कहीं ना कहीं या मीडिया से आने से कतराती हैं तो वो चीजें आपने एक मोटिवेशन जो है आपकी कहानी से आपको सुनकर लगता है कि हमारे सभी जो इतर महिलाएं हैं जो इस वक्त रेडियो मधु उनको सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जरूर मिल रहा होगा की फोर्टी के बाद भी आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसको आपको करना चाहिए था और वो एक अंदर की जो आपकी जो लगन है

वो चीजें बहुत जरूरी हैं और कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट रहा होगा इसमें आपको तो मैं चाहूंगा कि आपको इस सारी चीजें करने के लिए किसका सपोर्ट मिला और कैसे आप इस चीज को कर पाए हाँ बिल्कुल बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट तो इसमें सबसे पहले है एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है

उनको पता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा एम्बिशियस है उसको लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे बढ़ना है अपना एक अलग आइडेंटिटी बनानी है वो जानते हैं हमेशा उन्होंने मेरे साथ मतलब कदम से कदम बुला चले हैं मेरी हर जगह उन्होंने सपोर्ट करी है उनकी चार्थ सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ तक आई हूँ और मेरे बच्चे की काफी अंडरस्टैंडिंग है उनको भी पता है की ममा बहुत डिफरेंट है और लोगों से उनको अपनी लाइफ में कुछ बनना है कुछ अपना करना है

जी वो प्राउड फील करते हैं कि उनकी मम्मा इतना कुछ करती है सही बात, बात इतना थे थे। थे थे में पार्टिसिपेट करती है अच्छा मैं चाहूंगा कि आ, आपके जो हस्बैंड हैं उनका नाम बताइए और उनको अगर इस रेडियो के माध्यम से कोई गीत अगर डेडिकेट करना चाहो अभी तो कौन सा गीत आपको याद आ रहा है

एकदम <laughs> से तो मैं तो बस मेरी तो पूरी जो कहते है ना पूरे लाइफ उनके चारों तरफ घूमती रहती है पूरा फोकस उन्हीं पर ही रहता है और बस ऐसे कदम से कदम मिला हमारी लाइफ चल रही है और मैं स्पेशली

होता है कि मुझे ना ये होता है कि हमेशा मीठा बोलना चाहिए पॉजिटिव बोलना चाहिए और मैं इसमें बहुत ज्यादा सबको बोलती कि हूँ कितना भी आ रहा हो तो उससे गुस्से को कंट्रोल कर देना चाहिए <laughs> तो इसलिए मुझे एक गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है वो कहते हैं ना एक दिन मिट जाएगा

अच्छा है, है और है। हाँ यह बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की कही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ चीजें होती है कुछ नहीं होता है तो हम लोग जल्दी जो है हाइपर को जाते गुस्सा करने लगते है या अपने आप कोसने लगते है या फिर दूसरों को कोसने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा जो है नेचर को हमें अगर चेंज करना है तो आपने कहा की

ये मीठा बोलना है मीठा व्यवहार करना है तो शायद इसके देख लिए थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और जब हम लोग अपने ऊपर अच्छी तरह से काम कर लेंगे तो फिर हम लोग लोगों को कुछ दे पाएंगे या लोगों के सामने कुछ अपनी बात रख पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में आपने जैसे कहा ये गीत जो बहुत ही प्यारा सा आपने याद कराया है एक दिन जाएगा तो वो गीत हम लोग सुनते हैं और आपके हस्बेंड का नाम क्या है बताइए हमें

<laughs> मेरे हस्बैंड का नाम है विजय दुआ

और मेरे हसबैंड बुलेट स्पेयर पार्ट्स में डील्स करते हैं अच्छा। आ, हमारा बिजनेस है अपना <laughs> और मैं अपने हसबेंड के लिए भी एक गाना करना इसके बाद आपको अच्छा। <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग वेट करते हैं कि कौन सा गाना आप याद करेंगे और हमारी <laughs> और विजय जी के लिए ये खूबसूरत सा गाना जिसे आप अभी याद किया आप सुना है सुनते रहो ब

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे चारे तेरे हो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे चारे तेरे हो तुझे के होटों को देकर अपने गीत

कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो एक दिन बिक जाएगा जग में रह जाएंगे तेरे बोल। ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला

है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम जगले रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला

सांवल गोरी हाम के तेरे मेरे मन की डोरी के पीछे बैठी सांवल गोरी हाम के तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे और होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम कम सर को भुकाए

दुनिया से दिन दिख जाएगा माटी के नाम में रह जाए गेरे से लाला लाला

रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार सलाम खनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास मेहमान पूजा दुआ है जिनसे बातें हो रही हैं और आज जो...

विशेष महिला दिवस है ह्यूमन डे है और इसमें काफी महिलाओं के लिए हम लोग शुभ भावना शुभकामना कर ही रहे हैं और साथ ही साथ महिलाएं भी अपने आप को आज के दिन बड़ा प्राउड

फील करते हैं और रेडियो पे भी काफी स्टोरीज हमारे पास आई है रियल स्टोरीज जैसे आपकी है वैसे और भी लोगों की स्टोरीज हमने पढ़ी सुनी देखी बड़ा अच्छा लगा कि आज के दिन जो है हम लोग एक अवसर मिला है सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन का इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग जो सिलेक्टेड लोग ही इन चीज़ों को कर पाएंगे ऐसा नहीं है सभी लोग कर सकते हैं और इसके लिए हम अलग अलग लोगों से बातें करते हैं ताकि आप सभी को एक मोटिवेशन मिले एक जो समानता की भावना इक्वेलिटी की बात हम लोग जब करते हैं

तो उसे प्रैक्टिकल लाने में थोड़ा सा हमें जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत है और वो पूजा जैसे लोगों के साथ मिलकर बातें करने से उनकी बातें सुनने से या उनका अनुभव उनके कार्य क्षेत्र को देखने से हमें पता चल जाता है तो आइए फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा पूजा दुआ से और एक सवाल

छोटा सा मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन में एक सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है चलो फैमिली का सपोर्ट है या फ्रेंड्स का सपोर्ट है या फिर कुछ और चीजें आपके पास हैं वो है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म हमें जैसे कुछ करना है सोशल वर्क ही करना है या कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम करना है तो हमें एक सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहते सेल्फ मोटिवेशन आपका क्या है

किस तरह से आप अपने आप को लाइव फील कराते हैं एक्चुअली <laughs> Actually... <laughs>

होता है ऐसे है कि हम होममेकर मेकर्स हैं उनको हमेशा थोड़ा कम आका जाता है वर्किंग वूमे लेकिन हा। मैं स्पेशली होममेकर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो होम मेकर होते हैं वो 24/7 काम करते हैं मेंटली और फिजिकली उनका काम चलता रहता है पूरी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है उनको क्या चाहिए उनकी क्या नीड्स है वो पूरी करते हैं तो इसलिए होम मेकर सबसे ऊपर है उनका जो काम है सबसे आगे रहना चाहिए और मैं होम होने के साथ साथ भी काफी कुछ लाइफ

करती हूँ तो इसलिए मैं सभी होम मेकर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप घर के साथ साथ काफी कुछ और भी चीजें कर सकते हैं एनजीओ के साथ जुड़िए आपकी जो हॉबी है उसको अपना करिए अपना आगे बढ़ाइए डांस है कुकिंग है म्यूजिक है बहुत सारी चीजें आप सब तो लाइफ में करने के लिए तो अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए किसी से <laughs>

the power of homemakers। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> एक सुपर पावर छिपा हुआ है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बहुत कुछ करते हुए भी अपने आप को छिपा के रखती है तो वो चीजें हम लोग जानते भी है समझते भी है और <laughs> आज जैसे की आपने कहा की सेल्फ मोटिवेशन की बात हो रही थी

तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं घर में रह रही हैं तो मैं चाहूंगा कि सैटरडे संडे आप थोड़ा सा टाइम या जब भी आपको मौका मिले आधा घंटा एक घंटा या दो घंटा अपने लिए जरूर निकाले और उसमें कुछ ऐसे लोगों से जरूर मिले एनजीओ जो आपके आसपास में हैं जो कम्युनिटी है क्लब्स है वहां पर जरूर जाके थोड़ा सा मीट रखिए अपना एक दोस्ताना रखिए क्लब के साथ में

जैसे लॉयंस क्लब हो गया या रोटरी क्लब है बहुत सारे ऐसे क्लब्स है छोटे छोटे जो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं समय समय पर कुछ ना कुछ काम करते हैं इवन कुछ नहीं तो ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है उसमें भी आप एक बार जाके हिम्मत करके अगर महिलाएं जाके ब्लड डोनेट करती हैं तो पहली बार तो डर लगता है उनको

मैं चाहूंगा कि जाके तो देखिए दूसरे लोग महिलाएं कैसे डोनेट करते हैं या आपका भी उतना ही रोल है कि नहीं आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हो तो एक बार आप जाएंगे ब्लड टेस्ट हो जाएगा तो आपका हेमोग्लोबिन का पता चलेगा और आप दे सकते हैं नहीं दे सकते वो भी कुछ नॉर्म्स जो है वो आपको मालूम पड़ेगा अगर आप लगता है कि आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए एक बार दीजिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लोग लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक सेल्फ मोटिवेशन का भी काम करेगा हमारे लिए और हम

सोसाइटी के लिए भी आगे बढ़ते हैं और मैं जी आप अपने ड्रीम्स के बारे में बताइए मैं जैसे आपको पता ही काफी सारे चैरिटी क्लर्स एनजीओ के लिए काम करती हूँ तो मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए गर्ल्स एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देती हूँ की तो वो कहते हैं ना की अगर एक आ,

मैन अगर एजुकेटेड है तो वो बस अपने लिए है लेकिन जब तो आप एक गर्ल एजुकेट होती है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट कर देती है तो हमें गर्ल्स एजुकेशन पे ज्यादा जोर देना चाहिए अपने बच्चों को स्पेशली अपनी बेटियों को पढ़ाएं उन्हें आगे पढ़ाएं और उनके जो भी सपने हैं उनको पूरे करने का उनको भी पूरा हक हाँ है जैसे लड़कों को हक हाँ हाँ है वैसे लड़कियों को भी पूरा हक है बिल्कुल तो मैं ये चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहती हूँ की अपनी बेटियों को रोको मत उन्हें आगे बढ़ने दो

<laughs> खुले आसमान में उड़ने दीजिए उनको तो, सही बात सही बात तो हाल ही में जैसे कि हमारी जीवन में बहुत सारी चीजें आती जाती हैं और घर के काम भी करने होते हैं महिलाओं को फिर अगर जॉब करती है तो जॉब करने के लिए आध घंटा तो ये दोनों चीजें जैसे ना सोसाइटी के साथ में रहना काफी चीजें करनी पड़ती है तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन सारी चीजों को

बस एक दिल में करने की इच्छा होनी चाहिए बस अपने आप ही सारे काम हो जाते हैं जब आपको पता होता है आपकी मॉर्निंग की पाँच बजे की फ्लाइट है तो आप जल्दी उससे सारे काम जल्दी हो। ऐसी करते हो ऐसे ही होता है मुझे पता आज मुझे यहाँ जाना है इस एनजीओ में जाना है या इस इवेंट में जाना तो मैं भी जल्दी उठती हूँ अपना काम जल्दी अभी उसके अकॉर्डिंगली पूरा करती हूँ टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ती है हर काम में करनी पड़ती है ऑब्वियसली

और घर भी मैनेज करना है बच्चों का भी देखना है घर का भी देखना है बाहर का भी देखना है तो सब मैनेज करते हैं यही तो हम लोगों में जो उनकी यही तो क्वालिटी है तो सबको साथ रखी चलती है किसी को नाराज नहीं करती, सबको कुछ खुद भी कुछ जाती है सबको खुशियाँ देती है बिल्कुल <laughs> <दूंकर। laughs> सही बात है बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की जैसे संघर्ष का एक समय होता है थोड़ा देर के लिए संघर्ष हमारे बीच में आता है चाहे किसी भी बात को लेकर

तो आपके जीवन में कब संघर्ष रहा वो किस वजह से रहा और कैसे खत्म हुआ

ऐसे टचवुट कभी संघर्ष ऐसे मैंने कभी करा नहीं कि मुझे अपने लिए सपोर्ट तो करा है चाहे मैंने एनजीओ ज्वाइन किए चैरिटी क्लब्स में इतना डोनेशन करती हूँ उसके लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं और फिर मैंने एक रियालिटी शो दिल्ली डार्लिंग्स में पार्टिसिपेट किया तो उनका भी मेरे हसबेंड ने पूरा मेरा साथ दिया इनफैक्ट मेरे हसबेंड का भी करेक्टर लोगो को इतना पसंद आया की सबसे

विजय तो जैसे ही हस्बैंड मिले तो ये बहुत तो की बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा कि आगे भी कोई संघर्ष आपको ना आए आप इसी तरह अपना काम करते रहें लोगों के साथ जुड़ते रहें और कहीं ना कहीं एक मैसेज लोगों को मिलता रहे और जाते जाते एक मैसेज हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे आप

मैं तो स्पेशली होमेकर्स को कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को बिल्कुल भी किसी से कम मत आंकिए आप में बहुत सारी क्वालिटीज है बस जरूरत है आपको उन्हें पहचानने की उनको बाहर mm. निकालने की mm. आप भी काफी कुछ कर सकते हैं जरूरी नहीं आप अर्निंग नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते आप बाहर निकलिए कितने कितने आजकल तो इंस्टीट्यूट है आप उसमें जाकर कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपकी हॉबी है डांसिंग कुकिंग क्लीनिंग कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं लाइफ में और एन के साथ जुड़िए

आपको इतना अच्छा लगेगा वहाँ जाकर आजकल तो इतनी सारी चीजें करने के लिए के लिए पहले के टाइम में तो इतना कुछ नहीं होता था और आपको जिस चीज़ का शौक है आप उसको पूरा करिए अपनी लाइफ एंजॉय करिए अपने आप से प्यार करिए अपने लिए जिए, आप फैमिली के लिए भी जिए, अपने लिए भी जिये अपनी खुशियां को ये भी ध्यान रखना चाहिए ना आप खुश हैं तभी आपका परिवार खुश रहेगा अपने आप से प्यार करिए

बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया होम मेकर्स के लिए खास माता बहनें और जो भी विशेष आज सुन रहे हैं आप सभी आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज पूजा दुब ने दिया है

कि हमेशा जो है अपने लिए सोचिए अपने बारे में सोचिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर निकलिए आप समाज के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए वहां पर आपको आप बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपको एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ कुछ करने का जो है संकल्प आएगा और जैसे संकल्प आता है तो फिर काम भी होना शुरू हो जाता है

तो चलिए आप सभी कामयाब रहें अपने सपनों को साकार करने में इन्हीं सब कामनाओं के साथ पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपनी भावनाओं को अपने विचारों को शेयर किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद

थैंक यू सो मच और सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए तो रेडियो मधुबन थैंक यू बहुत ही अच्छी तरह से आपने याद रखा हमारा रेडियो का नाम एंड टैग <laughs> तो फिर से एक बार आपको और आपके पूरे फैमिली को और खास विजय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इसी के साथ चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो

दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे ओ, ओ, दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे

का क्या जवाब आपका जो पता है वो बाहर है आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर बात ये है तुमसे प्यार है दिल तुम्हें को दिया रे प्यार का राग सुनो रे

करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे

तुम गिराना आंसू तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई इश्त की गहराई पूछ लो हमारी आसे आंसू मछू ले रे प्यार का राग सुनो रे

दिल का भोर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे

तार पे हम न बैठे हार के सायापन के साथ हम चले आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आर तुझसे मेरी आंख जब मिले जाने क्या कर दिया रे प्यार का राग सुन रे दिल का भंवर करे

कार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे आपका ये

फिर हमें जमी पे ले चला अब तो हाथ थाम लो एक नजर का जाम दो इस नए सफर का वास्ता तुम मेरे साथ प्यारे, प्यार का राग सुनो रे दिल कबार करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो